गीता तत्वचितन अड़तालीसवा प्रवचन पदम गीता अध्याय दो श्लोक इंक्यावन कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्ता मनीषिण जन्मबंध विनिर्मुक्ता पदम ग्य नाम बुद्धि से युक्त मनीषी कर्म से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म बंधन से सदैव के लिए मुक्त हो जाते हैं तथा दुख रहित स्थान को ही प्राप्त होते हैं समत्व बुद्धि का चरम फल अनामय पद पूर्व श्लोक में भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि बुद्धि योग सुकृत और दुष्कृत दोनों के नाश में सहायक होता है सुकृत और दुष्कृत की विस्तृत व्याख्या हमने पिछली चर्चा में की है सामान्य रूप से सुकृत वे हैं जो स्वर्गादि फल प्रदान करते हैं और दुष्कृत वे हैं जिनसे नरकाली फल मिला करता है भगवान की बात सुनकर अर्जुन को ऐसा लगा कि समत्व बुद्धि से युक्त होने पर यदि स्वर्ग या नरक कुछ भी न मिले तो फिर मिलेगा क्या अर्जुन से भगवान ने अब तक दो ही प्रकार की प्राप्ति की बात कही थी या तो कहा था कि स्वर्ग मिलेगा यदृक्षा चोपन्नम स्वर्ग हतो वा प्राप्य से या फिर कहा था कि पाप की प्राप्ति होगी हित्वा पापम अवापससी पर उन्होंने कहीं पर यह नहीं कहा कि यदि स्वर्ग और पाप दोनों न मिले तो क्या मिलेगा केवल एक स्थान पर इतना अवश्य कहा था कि जिस धीर पुरुष को सुख और दुख व्यथित नहीं करते वह अमृत स्वरूप हो जाता है पर यह बात इसी जीवन को लक्ष्य करके कही गई है वहाँ यह सूचित किया गया है कि ऐसा पुरुष इस जीवन में अमृत तुल्य हो जाता है किंतु प्रस्तुत श्लोक में यह बताया जा रहा है कि असम की समत्व बुद्धि का चरम फल क्या है वह है अनामय पद आमय शब्द का तात्पर्य दुख क्लेश भय दोष आदि से होता है अतः अनामय पद वह स्थान है जहाँ न दुख है न क्लेश न भय न दोष अनामय पद कौन पाता है अनामय पद कौन पाता है वह जो बुद्धि योगी है कर्मजनित फलों का त्यागी है मनीषी है ये तीन विशेषण उस व्यक्ति के लिए लगाए गए पिछली चर्चा में हमने बुद्धि योग का तात्पर्य हृदयम किया सिद्धि और असिधि अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में बुद्धि के समत्व को बनाए रखना बुद्धि योग कहलाता है यह बुद्धियोग तभी टिकाऊ होता है जब उसके साथ कर्मजनित फलों का त्याग जुड़ा होता है बिना कर्म फल त्याग के बुद्धि योग में प्रखरता नहीं आती कर्म फल त्याग का अर्थ है कर्म तो करना पर उसके फल को अपने लिए स्वीकार न कर समाज के लिए दे देना जैसे एक किसान है वह अपने खेत में खेती ही नहीं करता उसे बिना बोए छोड़ देता है यह एक अवस्था है बोकर उसमें उत्पन्न फसल को नहीं काटता यह दूसरी अवस्था है और बोकर उपजी हुई फसल को काटकर अपने उपयोग के लिए नहीं लेता बल्कि गांव के निर्धनों के हेतु दे देता है यह तीसरी अवस्था है तो जिस कर्मफल त्याग की बात भगवान करते हैं वह यह तीसरी अवस्था है अर्थात व्यक्ति बुद्धियोग के बल पर जीवन की अनुकूल परिस्थितियों में न तो उद्वेलित होगा न ही प्रतिकूल परिस्थितियों में उद्विग्न और वह अपने कर्मों से प्राप्त फलों को अपने लिए न लेकर समाज के हित के लिए बाँट देगा यहाँ पर कर्म फल त्याग से तात्पर्य अच्छे कर्मों के फलों का त्याग लेना चाहिए क्योंकि जिस व्यक्ति का प्रकरण चला हुआ है वह तो अशुभ कर्म करेगा ही नहीं जो साधक है जीवन के चरम लक्ष्य को पा लेना चाहता है वह बुरे कर्मों की ओर अग्रसर क्यों कर होगा अतः तात्पर्य यह है कि व्यक्ति शुभ कर्मों का कर्तव्य कर्मों का संपादन करे और विपरीत परिस्थितियों में बुद्धि को विचलित न होने दे तथा उसे जो कर्म फल प्राप्त होंगे उन्हें समाज के हित के लिए वितरित कर दे पर भगवान एक तीसरा विशेषण और जोड़ देते हैं मनीषी व्यक्ति बुद्धि योगी हो कर्म फल त्यागी हो और साथ ही मनीषी भी हो मनीषी वह है जो अपने मन की शक्ति पर प्रभुत्व रखता है मनस इस्ते इति मनीषी ही जो मन आदि संपूर्ण इंद्रियों को अपने वश में रखता है जो संयमी है ऐसा व्यक्ति ही मनुष्य कहलाने योग्य है कर्मफल त्यागी यदि मनुष्य न हो तो अपने त्याग का रस ले सकता है भले ही वह बुद्धि योगी है पर संभव है अपने त्याग का गौरव करने लगे ऐसा गौरव भी अहंकार का ही दूसरा रूप है और वह व्यक्ति को लक्ष्य से च्युत कर सकता है इसीलिए भगवान ने ये तीनों विशेषण उस चरम लक्ष्य को की प्राप्ति के संदर्भ में लगाना आवश्यक समझा और जो व्यक्ति इन तीनों विशेषणों से युक्त है बुद्ध योगी हैं कर्मफल त्यागी हैं मनीषी हैं वह जन्म रूप बंधन से भली भांति मुक्त हो उस निर्दोष आनंदमय पद को प्राप्त करता है अर्थात संसार के आवागमन के चक्कर से छूटकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है